भगवान त्रिहरि ने कहा कि हे सिव, तांबो घृत मधु तथा नमक को गोद के साथ तांबर पात्र में घिसकर सिद्ध किया गया अंजन नेत्र पेड़ा को दूर करने का उत्तम योग है। खांसी, स्वास तथा हिचकी का विकार होने पर हरि वच, कूट, त्रकटु अर्थात् विश्वां, उपकल्यां, मरिच, हींग और मैन सिलचूरन को मधु तथा घ पिपली और त्रिफला के चूर्ण को मदू के साथ चाटने से भेंकर पीनस खांसी और श्रास के विकार नष्ट हो जाते हैं। हे hey, वृषभधज, मूल सहित चित्प्रक तथा पिपली के चूर्ण को मद में मिलाकर चाटना चाहे या स्वास खांसी और हिचकी को नष्ट कर देता है चावल के जल में समान भाग में पिसा हुआ नील कमल सरकरा मध तथा रक्त कमल का योग रक्त विकार को शांत करता हैं। सोनठ सरकरा और मध मिलाकर बनाई गई गुटका खाने मात्र से मनुष्य का स्वर केले के पत्ते का भस्म इनका उपचार लगाने से बाल गिर जाते हैं। लवण, हरिताल, लोकी और से युक्त युतोपचार भी रोम गिराने का उत्तम योग हैं। सुधा, हरिताल, संख भस्म तथा मैंनसिल को सेंधा नमक एवं बकरे के मूत्र में मिलाकर पीसकर और उसी छन उससे उपचार करने से रोम गिर जाते हैं या उत्तम औष धातकी के पुष्प को दूध के साथ पीस करें, उसे डेढ़ सप्ताह तक मुख में रखने से दांत, चिकने, सफेद तथा स्वच्छ और कांते युक्त हो जाते हैं। एक सौ व्यासुओं अध्याय भोज्य पदार्थों का विहित सेवन काल, बल, बुद्धिवृद्धक औषधियां तथा विश्वदोष समन के उपाय। भगवान श्रीहरि ने कहाँ? गृद्रु जि प्राया सरद गि घृष्म और बसंत रितम का उफुद्ग, निंदनीय है तथा हे मंती सिश्रइबं बर्शा रितमें दही प्रसस्त होता है वोले सरद ग्रीष्म बसंते सो प्राय spec स sunshine राधि हितम ए मंते सिश्रे चेबं बर्शा सो भोजन करने के पश्चात् दबनेत मक्खन के साथ सरकरा का पान करना बुद्धि कारक होता है। हे सिब, यदि पुरुष एक बल पुराना गुड़ प्रतिदिन भोजन करने के पश्चात् खाता है, तो वह बलवान होकर अनेक स्त्रियों से संपर्क करने की क्षमता रखता है। कुष्ठ को जिसे कूट कहते हैं, बलवान चूर्ण करके ग्रीत और मध के साथ सोने के समय खाने से बल पलित दूर हो जाता है आलस्य ओढ़ा दे गेहूं तथा पिपली का चूर्ण घृत के साथ शरीर में लगाने से मनुष्य कामदेव के सदृश सौंदर्य संपन्न हो जाता है यवतिल अश्वगंधा मोसली सरला और गुडो को परस्पर मिलाकर बनाई गई वटी खाने से मनुष्य तरुण तथा बलवान हो जाता है परिणाम नामक सूल और अजीर्ण रोग नष्ट हो जाता है। घात की तथा रोम राजी गोदों के साथ पेश कर पान करने से दुर्बल से भी मोटा हो जाता है। सक्त चाहने वाले प्राणी को सरकरा तथा मधु के साथ मक्खन खाना चाहे छह रोग से पीड़ित व्यक्ति को दुग्ध पान पुष्ट तथा बुद्धि को अत्यधिक प्रखर बनाना चाहे बो भिलावा भिडंग यवक्छार सेंधा नमक मैन से तथा संख चुड़न को तेल में पकाकर, कर पेक्चित रोम समूह को हटाने के लिए उनका प्रयोग करना चाहिए। मंडित्वा वच, मोथा काले मर्च तदा तगर को एक साथ चबाकर मनुष्य तत्काल ही जीवास से अग्नि को चाट सकता हैं, गोरोचन ब्रंगराज का चूर्ण एवं घृत समान मात्रा में मिलाकर जल किया जा सकता हैं, हे महेश्वर यदि मदो एक पाला उठन जल के साथ पान करके विष्टंबका तथा नामक रूप हो तो वा नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, ओम रूम जह या मंत्र सभी प्रकार के विषों का विष नष्ट करता है। पिपली मक्खन, सरंगवीर, सेंधा नमक, काली, मिर्च, दही और कूट का नशे करने के तथा उसका पान करने पर सभी विषदों को दूर करता हैं। हे शिवे, त्रिफला, आद्रा कूट और चंदन को ग्रहत में मिलाकर पान करने और लेप करने से बिच्छू का विष हो जाता है हे रुद्र ब्रह्मदंडी तथा तिलका क्वाथ बनाकर उसके साथ त्रकटु काचूर्ण पान करना चाहे या सभी प्रकार के गुलम एवं रितुकालन आवरुद्ध रक्त विकार का विनाशक है। मधु मिलाकर दुग्ध का पान करने से रक्तस्त्राव के विकार को दूर किया जा सकता है। जंगली अरुष की जड़ को पीसकर प्रसव काल में स्त्री के नाभि एवं गुह्यभाग में लेप करने से स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती हैं। हे व चावल के पानी में सरकरा और मधु मिलाकर पान करने से रक्तातिसार नामक अरदोग शांत हो जाता है 183वां अध्याय ग्रहणी अतिसार अग्निमान्य क्षर्द्रित तथा आर्त्स आज रोग का उपचार भगवान श्री हरणेकः हे चंद्रचोड काले मिर्च श्रंगवीर और कुटजी के छार का पान करने से ग्रहणी रोग नष्ट हो जाता है पिपली, पिपली मूल काले मर्चे, तगर, वच, देवदारों का रस और पाठा को दूध के साथ पीसकर सेवन करने से निश्चित ही अतिसार रोग नष्ट हो जाता है। काले मर्चे, तथा तिल के पुष्पों का अंजन कामला रोग का विनाश करता है। हरीथ की और गुड़ को बार बार बराबर मात्रा में मधु के साथ मिलाकर बार बार खाना चाहे निसंदेह वहाँ विरोचन कारी होता है त्रिफला चित्रक चित्र काटोक रोहनी का योग और स्तंभ रोग का उपहारक है और यहाँ विरोचन की भी उत्तम औषधि है हरित की स्रंगेबेर, देवदारों, चंदन, अपामार्ग की जड़ को बकरी के दूध में पकाकर पान करके पुरुषतंभ का एवनास किया जा सकता है अथवा जयंती की जड़ का अखात पीने से भी वह रोग सात दिन में दूर हो जाता है। अनंता और स्रंगेबेर का समान भाग में चूर्ण बनाकर बार-बार बराबर मात्रा में ही गुकुल और गोड सदनंतर उसकी गोलियाँ बनाकर सेवन करने से स्नायुक्त गुब्बारे विकार तथा आग्रही मांदरोग विनष्ट हो जाता है। पुख्य नक्षत्र में इंद्रल एवं पत्तियों सहित संकपुष्पे को उखाड़ कर बकरी के दूध के साथ पीने से अपस्मार का रोग दूर हो जाता है। सब आभाग में हस्वगंदा तथा हरितकी के चूर्ण को जल के साथ पीने से निश्चित ही रक्त पित्त विकार का विनाश होता है हरितकी और कूठ का चूर्ण बनाकर उसको मुख में रखना चाहिए उसके पश्चात शीतल जल पीने से सभी प्रकार के क्षर्द्र रोग अर्थात बमन दूर हो जाते हैं गुड़ौचे पद्मकारिष्ट और नीम, धनिया तथा रक्त चंदन नामक औषधियों का योग पित्तस्लिस्मक ज्वर क्षर्दीदाह और तृष्णा के विकार का विनाशक एवं अग्निवर्धक है किंतु इन औषधियों का प्रयोग ओम हम नमः इस मंत्र से अविमंत्रण करने के पश्चात करना चाहिए ओम जंभिनी स्तम्भने मोहय सर्वव्याधीनी मे वज्रणठठ सर्वव्याधीनी ऊपर एक मंत्र से अभिमंत्र तक संख्पुष्पी को कान में बांधने से ज्वर को दूर किया जा सकता है 108 बार जब करने के बाद अभिमंत्र संख्पुष्पी को रोगी के हाथ में रखकर वैद्य उसके नाकों का स्पर्श करें तो चौथी ज्वर भी भाग जाता है जामन का फल हल्दी और शाम के किए धूप सभी प्रकार के जुरों का विना� यह धूप तो चौथी आजोर को भी दूर कर देता है करवीर भंगराज नामक कूट और करकट नामक औषधियों को समान भाग में लेकर चौगने गोमूत्र के साथ तेल पाक सिद्ध करना चाहे इस तेल का अभ्यंग प्रामा विचर्चिका तथा पुष्ट रोके वर्णों को भी दूर कर देता है हे रुद्र पिपली और मधु का सेवन करने से गुदा में डालने से अर्थ रोग दूर हो जाता है। बकरी का दूध और अदरक का चोड़ मिलाकर पान करने से प्लिहादे रोग नष्ट हो जाते हैं। सेंधा नमक, बडङे, सोमलता, सरसों, हल्दी, दारु हल्दी, विस और नीम के पत्तियों को गोमूत्र के साथ पीस लेना चाहिए। इसका लेप करने से कुष्ठ रोग का